कार भगवान दर्शन देंगे वरदान देके चले जाएंगे लेकिन भगवान और तुम्हारे बीच की दूरी अगर भगवान मिटाना चाहेंगे तो भगवान तुम्हें वही तत्व मसीह के रास्ते का वैदिक ज्ञान का उपदेश देंगे और कहेंगे कि ये मेरी आकृति भी माया विशिष्ट है और तेरा शरीर भी अविद्या विशिष्ट है वास्तव में तू और मैं एक थे एक है और एक ही रहेंगे तत्व मसीह भगवान भी बिना मांगे किसी को तत्व ज्ञान नहीं देंगे भगवान बेटी दे सकते बेटा दे सकते पति दे सकते पत्नी दे सकते धन दे सकते दौलत दे सकते लेकिन अपने आप को भगवान तब देंगे जब तुम भगवान से भगवान को ही मांगोगे और भगवान से जब भगवान को मांगोगे तो भगवान तुमको अपने आप को कैसे देंगे कि भगवान का अपना आपा जो तुम्हारे दिल में धड़कने दिला रहा है उसका भगवान ज्ञान देंगे तो वही ज्ञान हमें गुरु भगवान दे रहे हैं तो भगवान को बुलाने का कष्ट और भगवान को आने का कष्ट उपदेश देने का कष्ट भी गुरुदेव दोनों वो छुड़ा देते न भगवान को कष्ट न हमको कष्ट सीधा गुरु ने वो काम कर दिया सदगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। कभी वे नर अंध हैं हरि को कहते और गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठौर सहजोबाई ने गाया हरि को तजी डारू गुरु न तजू भगवान ने तो हमको संसार में भेजा जीव बनाकर काम क्रोध लोभ मोह मद महासर्य ये कचरा व्यवस्था के अनुसार दे कर भेजा लेकिन उस जीव में से ब्रह्म बनाने वाले गुरु हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद महासर्य को बाधित करके उनको नाथ कर उनको कंट्रोल करके नियंत्रित करके और अपने ब्रह्म पद में जगाने वाले गुरुदेव की हम महिमा क्या गाएंगे कितनी गाएंगे माँ बाप ने रजवीर्य से मिलावट वाला शरीर दिया प्रकृति ने हमको ये पंच भौतिक पदार्थ दिए भगवान ने हमको मनुष्य दे दिया लेकिन ये पंच भौतिक पदार्थ और रजवीर से मिला हुआ शरीर तो हमारे लिए मुसीबत का थेला है। इस मुसीबत के थेले में भी मुसीबतों से पार परमेश्वर का साक्षात्कार कराने वाले गुरु परमेश्वर को मेरा बार बार प्रणाम है यह तन विश्व की बेलरी ये शरीर विष की बेल है जो कुछ बढ़िया कितनी भी चीज़ खाओ खाद बन जाता है गंगा जल पिओ पेशाब बन जाता है मिठाइयाँ खाओ विष्टा बन जाती और भी कुछ खाओ तो लीट थूक मूत्र और विष्टा ही बनाता है शरीर ऐसे खाद बनाने वाले फर्टिलाइजर फैक्ट्री में से भी अगर कोई सब निकाल कर हमें ब्रह्म बना देता है तो वो सतगुरु है और ऐसे सतगुरुओं का आदर मना अपने जीवन का आदर ऐसे सतगुरुओं सतगुरुओं का का मान अपनी का मान अपनी ऐसे की सीख को मन सिख होना है जिन्होंने सतगुरुओं की सीख मानी उनको सिख कहते हैं और फिर सिख परम्परा चल पड़ी वास्तव में तो ये है कि ब्रह्म ज्ञानियों की सीख जो मानते वो सिख और जो, जो सिख नहीं मानते वो भटके हुए भट मनमुख इसमें से सिख चले वाहे तो गुरु जी की खालसा तो जो निखालस है वाह गुरु वाह गुरु कदम कदम पर गुरु को धन्यवाद देने वाले वे लोग धनभागी वहा गुरु संसार कांटों से भरा तो है तो अनुभव करा रहा है फूल खिले के वहा गुरु ये तेरी रहमत है कदम कदम पर गुरु और भगवान को जो धन्यवाद देता है वो गुरु और भगवान के अनुभव को मानो अपनी और आमंत्रित करके आप ही गुरु और भगवान के अनुभव में प्रकट होता जाता है तेरा भाणा मीठा लागे तू जो देरा है मीठा है तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार चाहे सुख दे चाहे दुख दे हमें दोनों है शिकार क्योंकि देने वाले हाथ देने वाला दिल देने वाली मति और देने वाला जो देवता है वो मेरा गुरु देवता हमारा पूरा कल्याण चाहता है भले हमें पता न चले फिर भी वो हमारा अकल्याण तो नहीं कर सकते माँ बेटे का अकल्याण नहीं कर सकती पिता बेटे का अकल्याण नहीं कर सकते हो सकता है कि माँ बिचारी जीव दशा में है पिता बेचारा जीव दशा में है उनका अल्प ज्ञान अल्प अनुभव आवेश में आकर हमारा थोड़ा अकल्याण कर भी बैठे लेकिन गुरु का पूर्ण ज्ञान भगवान का पूर्ण ज्ञान है भगवान जानते कि जीव पराया नहीं है मेरा स्वरूप है आप अपनी उंगली का अकल्याण नहीं कर सकते आप अपनी आँख का अकल्याण नहीं कर सकते आप अपने गले का अकल्याण नहीं कर सकते भले गले पर मलहम लगाते उंगली को आप ऑपरेशन करवा देते आँख में आप कुछ ड्रॉप डाल देते हैं लेकिन अकल्याण की भावना से नहीं दे डालते हैं कल्याण ही कल्याण आँख तो प्राकृतिक है ये शरीर तो पंचभ भौतिक है ना समझी से इनका अकल्याण हो सकता है लेकिन तुम्हारा आत्मा प्राकृतिक नहीं है परम पुरुष है और गुरु का आत्मा परम पुरुष है उसमें अकल्याण की गुंजाइश ही नहीं है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको को पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाये गुरु भी न भवन निधि तरही न कोई चाहे बीरंची शंकर सम हो तुलसीदास जी कहते हैं चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि पैदा करने की शक्ति क्यों न हो किसी व्यक्ति में और शंकर जैसा परलय करने का सामर्थ्य क्यों न हो लेकिन जब तक गुरु कृपा गुरु तत्व तो का ज्ञान गुरु के अनुभव हमारे हृदय में नहीं उबेलते तब तक संसार सागर से जन्म मरण से जीव उतर नहीं सकता पार नहीं हो सकता जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था अब बिक गए तो हम स्वयं अनमोल हो गए गुरुदेव तुम्हारी जय हमारा आनंद अनमोल हो गया हमारा ज्ञान अनमोल हो गया हमारी समझ अनमोल हो गई हमारा सुख अनमोल हो गया हमारा जीवन अनमोल हो गया और हमारी मौत भी अनमोल हो जाएगी गुरुदेव हरी कृपा जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था और जब कदमों में बिक गए तो अनमोल हो गई ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है अच्छा लगता है इसलिए बोल दिया तो आप मानो ये कोई जरूरी नहीं है नारायण नारायण लेकिन बिना माने तुम रह भी नहीं सकते जय राम जी की नारायण ओं नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरी को छुपा सकता हूं अदृश्य कर सकता हूं लेकिन इसका ज्ञान तुमसे छीन नहीं सकता मैं खुद भी ऐसे आत्मसिद्धि आत्मज्ञान, एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो फिर उसका अज्ञान कभी नहीं होता कभी नहीं होता सिद्धिया मिल जाए समय पाकर सिद्धियां क्षीण हो जाती धन मिल जाए समय पाकर धन छुप जाता है पत्नी मिल जाए पति मिल जाए समय पाकर छूट जाते हैं यश मिल जाए समय पाकर चला जाता है आप यश भी समय पाकर चला जाता है लेकिन आत्मा का ज्ञान कभी नहीं जाता कभी नहीं जाता इसलिए महाप्रलय भी उसको छू नहीं सकता वह आत्म सिद्धि पानी की जिज्ञासा रखने वाला अगर तेरा इरादा पक्का है यकीन पक्का है तो तू अपने जीवन में इन बातों को जरूर उतारेगा गुरु मंत्र इष्ट मंत्र माला इनका आदर करेगा इन्हें जहां तहा नहीं भूलेगा जहां तहां नहीं रखेगा जिस माला से जप करता है उस माला को साधारण मत समझ बाहर किसी दुर्भाग्य से माला टूट जाए उसका दाना कहीं चला जाए तो नहीं माला लेकर उसको तोड़ तेरे जप वाली माला में दाना मिला दे जिस पर तूने गुरु मंत्र जपा है इष्ट मंत्र जपा है उसका दाना दाना इष्ट है उसका जर्रा जर्रा उस मंत्र प्रभाव से पवित्र है पावन है दूसरी बात निश्चित समय पर ध्यान में बैठा कर निश्चित जगह पर ध्यान पर बैठा कर इससे निश्चित समय बैठने से तेरा मन अपने आप ध्यान की तरफ माहिल होगा जब के तरफ और निश्चित जगह पर करेगा तो उस जगह पर बैठने से ही जब अपने आप होने लगेंगे वाइब्रेट हो जाएगी जगह अगर निश्चित जगह नहीं मिलती मुसाफरी में अपना नियम कर लो लेकिन घर में ऐसी एक जगह बना लो कि वहाँ जप ही करना है ध्यान ही करना है संसारी कचरा पट्टी वहाँ नहीं जानी है ऐसा कमरा बना दे वही माले में कौन सी गुफाओं में तुम जाओगे तीर्थों में आजकल कैसे कैसे लोग घुस गए हैं मैं खूब सारे अनुभव कर बैठा हूँ अब तो तुम अपने घर में ही तीर्थ बना लो अपने गांव में ही तीर्थ बना लो अपने दिल में ही तीर्थ बना लो कभी कभार तीर्थ में जाओ सावधान होकर तो हम सहमत हैं हमारी मना नहीं है लेकिन आत्म तीर्थ में आना पहले के जमाने में तीर्थों में इसीलिए जाया जाता था कि खुला वातावरण घर की हामा तो तु तुम्हें से दूर और कोई तीर्थ में स्नान करके एकांत एक में रहने वाले साधु संत महापुरुषों का सत्संग मिल जाता उनका मार्गदर्शन मिल जाता जीवन की दिशा मिल जाती थी दीक्षा मिल जाती थी अब उन तीर्थों में ऐसे शब्दगुरुओं को खोजना बड़ा कठिन हो गया है कि उन महापुरुषों का लबास पहनकर बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी घुस गए बहुत सारे क्रिमिनल लोग चिटर लोग भी घुस गए इसलिए सतगुरु की खोज तीर्थों में ही नहीं सतगुरु की खोज सच्चे हृदय से करो फिर हो सकता है तीर्थ में मिल जाए अथवा जहां मिले वो भूमि तीर्थ है हमारे लिए तो मेरे लिए तो नैनीताल का जंगल महाती है घर छोड़कर गया बिंद्रावन में गया भी भी के बाहारी की मूर्ति मिली बाके बिहारी के दीदार न हुए गया केदारनाथ वहां का केदारेश्वर का लिंग मिला लेकिन केदारेश्वर न मिले गया बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा मिली प्रणाम किया पंडों को दक्षिणा दी केदारनाथ ने पूजा करवाई पंडितों की दुआ पंडितों ने कहा पंडों ने लक्षाधिपति क्या ये पूजा कैंसल दोबारा फिर करवाओ? लक्षाधिपति भवन पूजा का फल लक्षाधिपति तो ऐसे ही लोग हो रहे गुंडे भी हो रहे हैं पूजा का फल लक्षाधि भवन पूजा फिर किया फिर संकल्प किया भले एक टाइम खाना मिले दूसरे टाइम मांगू फिर भी ना मिले लेकिन तेरी प्रीति मिल जाए और तेरी मुलाकात कराने वाला कोई सदगुरु मिल जाए ये सत्य घटना है मैंने फिर से पूजा कराई केदारेश्वर भगवान नहीं मिले उनका लिंग मिला गए अंबा जी के मंदिर में महाअंबा नहीं मिली उनकी प्रतिमा मिली गए ढाकुर जी ऋण छोड़ रहे नहीं मिले उनकी प्रतिमा मिली आखिर हारे थके भटकते भटकते कहीं रोए कहीं आह कुछ किया प्रार्थनाएँ की हुई प्रेरणा और गए नैनीतालों के जंगल में गुरु जी के लिए गुरु न मिले नहीं कब तक मिलेंगे आज नहीं तो कल ऐसे करते करते चालीस दिन के इंतजार के बाद गुरु मिले मिले तो बहुत देर की बात लेकिन बहुत जल्दी मिले करोड़ों जन्म ऐसे ही बर्बाद हो गए तो 40 दिन उनकी याद में आबाद ही हो गए ने नैनिताल के जंगल में गुरुदेव उनकी 30 दिन उनके चरणों में रहे नजदीक से उनके दर्शन होते थे उनका व्यवहार उनकी समझ उनकी निष्ठा कैसी है उनका विनोद और ज्ञान कैसा है? उनकी आंखों से क्या अमृत बरसता है नजदीक से महसूस करने का अवसर आया जब तक नहीं बिके थे तब तक कोई मोल न था और हम बिक गए उन चरणों में अनमोल हो रहे गुरु आज्ञा ही केवलम गुरुजी ने कहा जाओ घर पर रहो आज्ञा मानकर घर पे है लेकिन वो गुरु कृपा गुरु अमृत की प्यास घर पे कब तक फंसने देगी एकांत कमरा था अकेली कुटिया थी कुमरा छोटा मोटा भजन ध्यान करते लेकिन तूफान मचा चले गए नर्मदा के किनारे रुखे सूखे चने धोकर चबा लेते पड़े रहते नदी किनारे करते अनुष्ठान जब करते करते करते करते नियम पूरा करते करते रात के बारह बज जाते खूब थके रहते छछुधर वो छछुंदर कुक मारते मारते पैरों के तलवे चाट जाते हैं चमड़ी खा जाते हैं पता नहीं चलता फिर किसी साधु ने बताया कि तुम्हारे पैर ऐसे के मैं क्या क्या पता रेते पे चलता हूँ बालू पे होता होगा बोले नहीं फलाने कुटिया तुमको किसी ने दी है वहाँ छछुन्धर बहुत है वही तुम्हारे पैर काट के खा जाते हैं क्या मौत जो पूरा शरीर खा जाएगी तो भजन के लिए थोड़ा कुछ जो भी होता है होने दो कोई फिकर नहीं मफत संत ना मनवा मफत महानी मरता हम परमात्मा के लिए जितने रोए होंगे उतना तो तुम जीवन में हंसे भी नहीं होंगे यारो दुनिया के लोग जब आराम से अपने सोफा पर लेते और बैठते थे कीट पतन भी अपने अपने बिल में घोंसलों में पशु पक्षी भी आराम करते थे उन रातियों में हम जगे थे हम रोए थे कि तू कैसे मिलेगा गुरु कृपा तू कैसे बरसेगी गुरु का हृदय कैसे बरसेगा गुरु मह जीवन कैसे बनेगा रात रात रोते थे भरते थे और सारा रोना रोना हो हो हो हो गया सारी गई गई का रोना और की आहे उस के के छोटे से 40 दिन पीरियड में पूरी हम अनमोल गए, गए। गुरुजी फिर कहा हैं पता लगाया चिट्ठिया डाल डाल के। और गुरुजी जी जहाँ एकांत में ठहरे थे फिर वहां पहुंचे बस वह पहली मुलाकात दिन को नौ बजे पहुंचे और दोपहर के ढाई बजे घर में घर दिखा दिया उस घर के स्वामी ने आसोद दिवस संबत बी सही सगुरुवर संबत बी मध्यान ढारी बजे मिला सुन भाई बजे नारी से बी मित जगत हुआ नी सार गुरुवर जगत हुआ नी सार हुआ आत्म से तभी अपना साक्षात्कार आत्म से भी हम साक्षा परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया जीव भया पर शिव पाया जान लिया पुरुषांत गत सारा है रश्वर महे शाश्वत है कह नश्वर दीद दो पर दृष्टि कहेंगु एक किसे बतलाए सर्व व्याप्त कहा जाए अनंत शक्ति वाला विनाशी आपसे रिथि सिद्धि उसकी भाई सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छानुसार यदि वह संकल्प चलाए ता भी की भी गुरु को नहीं जाना जा सकता है तर्क के द्वारा भगवान को गुरु को या गुरु मंत्र को नहीं पहचाना जाता गुरु मंत्र को जानना है गुरु तत्व को जानना है तो उसमें भक्ति चाहिए श्रद्धा चाहिए सातत्य चाहिए तुम रेडियो सुनकर संगीत ज्ञान नहीं हो सकते हो अगर तुमको श्रेष्ठ संगीतज्ञ होना है तो तुम्हें किसी का संगीत का सानिध्य चाहिए और संगीतज्ञ की आत्मा के साथ तुम्हारी आत्मा जुड़नी चाहिए तब उसकी आत्मा और अनुभूति तुम्हारे हृदय प्रविष्ट होगी रेडियो सुनकर जैसे संगीतज्ञ नहीं हुआ जा सकता अथवा कोई बातों से संगीतज्ञ नहीं हुआ जा सकता संगीत हो हुन, संगीतज्ञ होने के लिए किसी संगीतज्ञ से अपना आत्मा मिलाना पड़ता है उसके स्वर में स्वर उसके स्वर के अनुसार अपना स्वर बनाना पड़ता है तभी संगीतज्ञ होते हैं। ऐसे ही उन महापुरुषों के अनुभव के अनुसार अपना अनुभव बनाना पड़ता है तब महानता का दीदार होता है मुलाकात है मछली को जल से क्या आनंद आता है किनारे खड़े को क्या पता पतंग को दी से क्या मजा आता है वो मर मिटता है जल जल के फिर दे मारता है अपने आप को उसको क्या मजा आता है किसी पतंगे से पूछ मक्खी होगी तो दिया जलने पर भाग जाएगी और पतंग होगा तो भागता हुआ आ जाएगा भगवान की भक्ति से क्या मिलता है किसी भक्त से पूछ और सतगुरु की दीक्षा से क्या मिलता है किसी सत्य से पूछ तो जब दीक्षित हों गुरु मंत्र मिले तो इन बारह बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए एक बात तो इष्ट मंत्र और माला उसका आदर हो माला इष्ट मंत्र गुप्त रखें। दूसरी बात निश्चित समय पर निश्चित जगह पर ध्यान भजन और नियम करें सुव्यवस्थित आसन होना चाहिए विद्युत का अन्न कंड हम जब भजन ध्यान करेंगे तो एक प्रकार की सात्विक ऊर्जा सात्विक बिजली हमारे शरीर में प्रकट होती है जो वाह पीत कफ के दोषों को दूर करके हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने में काम करती है लेकिन भजन करते हैं और अर्थिंग मेरे ऐसे आसन पर बैठकर करते हैं तो वह हमारी विद्युत अर्थिंग में नष्ट हो जाती है बारह बारह साल बीस बीस साल से लोग भजन करते हैं नंगे फिर तप करते हैं ठीक है धन्यवाद दे देंगे हमें कोई घाटा नहीं कोई टोटा नहीं धन्यवाद देने का लेकिन पूर्णता का अनुभव नहीं होता इसलिए बिखरान को ध्यान में दें बिखरान पर ध्यान रखें हमारी साधना की ऊर्जा साधना की शक्ति बिखरे नहीं तो आसन ऐसा होना चाहिए युद्ध के मैदान में कृष्ण ने आसन की बात नहीं छोड़ी चैलाजी न कुशोतरम तत्रग्रह मन करतेद्रिय क्रिया उपवेश आसने योगो भवति दुख ऐसा ऐसा आसन होना चाहिए चेला जीन कुशा आदि बिछा के अभी कुशा नहीं मिलती है तो और कुछ बिछा दिया उसके ऊपर कंबल बिछा दिया उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया लेकिन सफ़ेद कपड़ा धरती को टच न करे अर्थात गरम कपड़ा होगा तो अनकंडक्ट हो जाएगा प्लास्टिक होगा उसके ऊपर और कोई कंबल बम्बल या आसन होगा और शरीर को लगे भी नहीं और बहुत ऊंचा भी ना हो सु कोमल हो ठीक से हो और कभी कभी उसी आसन पर लंबे पड़कर कर दो मिनट शब कर सके अथवा लेटे लेटे दो मिनट लेटे लेटे ज़्यादा देर भजन नहीं करो नहीं तो फिर नए नए साधकों सपन की तकलीफ हो सकती है इसीलिए दो पाँच दस मिनट लेटे फिर बैठ गए दृढ़ साधना हो जाएगी तो भगवान नारायण की नहीं लेतेटे लेटे भी योग समाधि में रह सकते मैं घंटों भर रहता हूं रात को भी उसे में रहता हूं जय राम नींद की, की जरूरत होती है तो नींद हो जाती है बाकी का वही हो जाता है इसीलिए बहुत कुछ बांटने के बाद भी खजाना खाली नहीं होता खूब भरता रहता खूब बटता रहता है भरता रहता है बढ़ता रहता है जय राम जी नारायण हरि इस इस सारी बातें महापुरुषों के निकट रहने से उनके अनुरूप होने से वो धैर्यवान कैसे हैं उनमें सामर्थ्य कैसे है उनमें, उनमें प्रसन्नता कैसी उनमें निश्चय बल कैसा है और वस्तु और व्यक्ति को परखने की कला ही एक कहाँ से आई ये सब उनके साथ जब आत्मीता होती है उनके साथ सच्चा हृदय का भाव जुड़ता है और जब कछु काल करे सतसंग कुछ समय रहे और सतपुरुषों का संग करे तभी ये चीजें मिलती है कोई ढेर रुपये लेकर बाजार में जाओ और चलो खरीद के आओ ब्रह्मज्ञान सूचनाएं मिल सकती ब्रह्म ब्रह्मज्ञान की पोथी मिल सकती है लेकिन ब्रह्मज्ञान का अनुभव तो ब्रह्म के चरणों में ही मिलता है और जगह कहा तो तीसरी बात यह कि हमारा आसन ऐसा होना चाहिए कि विद्युत का अनकंडक्ट अर्थात अर्थिंग न मिले ऐसा आसन चौथी बात हम आसानी से बैठ सके खिलौने कोई गुड्डे होते कोई कुछ होते कोई कुछ एक खूब देखा और जापनिस गुड्डे तो हिलते डुलते भी आंखें भी घुमाते होता है ना से कि नहीं बंदा से जापानी स्टोरे आती है ना वो रिमोट कंट्रोल की कार भी तो चलती है जापानी हवाई जहाज़ भी चलते हमने चला के देखे हवाई जहाज़ रिमोट कंट्रोल और कार भी इधर लाए थे वो भी चला के देखे तो कई खिलौने होते जापानी तो खिलौनों की बड़ी दुकान पे गया सरदार देखते देखते देखते देखते उसका मन एक जगह टिक गया कोने में कोई कुर्सी पर कुछ दिखा उसको वो बोलता है लूँगा तो यही गुड्डा लूँगा बोलो कितने पैसे सेल्समैन बोलता है कौन सा बोले वो सामने कोने पे जो कुर्सी पे पड़ा है गुड्डा वही लूँगा सेल्समैन ने कहा चू वो तो दुकान का मालिक है अब्द कर दी बोले क्या मालिक मालिक जितने भी पैसे लेना दे सकता तो वही गुड्डा लूंगा बड़ा गोरा गोरा लगता है मेरे को बेटा नहीं है और ये जहाँ ठींगने होते होंगे या ठींगना होगा कुछ भी होगा तो समझा कि इस गुड्डा को ले जाऊंगा बेटे जैसा प्यार करूंगा मैं तो लूंगा तो वही गुड्डा लूंगा सेल्स मैन बोलता ये दुकान का मालिक है नारायण हरी नारायण हरी हरी सेवा सोलह बरस गुरुसेवा पलचार तो भी नहीं बराबरी वेदन क्यों विचार ये ऐसा गुरु तत्व का ज्ञान है अद्भुत इसलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम मंगल तो हो सकता है बाहर के मंदिर मठों से पूजा में से व्रत में तपस्या उपासना आदि से मंगल तो हो सकता है लेकिन सतगुरु के आसानिध्य से परम मंगल होता है क्योंकि परम तत्व को छूकर मंत्र मिलता है दीक्षा में इसलिए परम मंगल करना होता है तो परम पुरुष को पाए हुए सतगुरुओं को ही खोजना पड़ता है विशाल धारा में बहते चले आए काल के अथाधारा में कई जन्मों के संस्कार हैं और कई प्रकार की सुचुप्त रुचियां हैं अब किस किस को पूरा करें और किस को काटे ये मनुष्य के बस की बात नहीं और कौन से देव को कौन से मंत्र को कौन सी साधना को पकड़ लें ये साधारण जन समाज के बस की बात नहीं और सबकी दीक्षा एक जैसी भी नहीं होती सबका मंत्र क्योंकि कोई सीधा नरक से आया है तो कोई की सीधा स्वर्ग से आया है तो कोई सीधा अगले जन्म की साधना करता हुआ आया है तो कोई सीधा पशु यो से आया है इसलिए तो एक ही कुटुंब के दो चार मेंबरों का अलग अलग स्वभाव होता है कोई भक्त तो होता है सज्जन होता है तो दो उसका भाई या उसकी बहन बिल्कुल विपरीत होती है अमीरा को तो इतना रंग लगा कि उसके भी तो देखो तो बिल्कुल अलग दिशा इसीलिए साधक को साधना करने के लिए मंत्र चुनने के लिए अपने ढंग से अगर चुन भी लिया तो थोड़े दिन उस पर चलेगा और फिर मन वहाँ से उसको भगा ले जाएगा दूसरे की किसी की प्रशंसा सुनेगा अपने मंत्र में अपने साधन में संदेह कर देगा वहीं रह जाएगा फिर वो सुनेगा फिर वो करेगा फिर वो उसका भी उससे भी कोई कहीं का बदताएगा तब फिर वो छोड़ के वो करेगा तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसान एक जगह थोड़ी खोदाई करे दस फिट पानी आएगा कि नहीं आएगा संदेह हुआ फिर दूसरी जगह करे बारह फीट फिर वहाँ भी नहीं निकला तो चलो तीसरी जगह करो चौदह फिट फिर चौथी जगह करो पंद्रह फिट पाँचवीं जगह करो सत्रह फिट छठी जगह करो पे करा अट्ठारह फिट और सातवीं जगह पे कुआ खोद रहा है अभी तक पानी नहीं निक निकला उन्नीस फुट गहरा गया माथा कुट रहा है अरे सत्रह पंद्रह तेरह ऐसा करके इस पूरे का पूरा एक जगह लगता तो बहुत बहुत गहरा जाता और पानी पाता ऐसे ही आजकल के मनुष्यों की हालत है कभी ये कर लिया साधन कभी वो कर लिया कभी छोड़ दिया तो कभी खूब कर लिया तो कभी नागा कर लिया कभी अपने को जीव माना तो कभी अपने को पंचासी माना कभी अपने को छासी माना कभी अपने को पटेल माना तो कभी कुछ माना ये जन्म जन्म के ये सारे झंझट लेकर आदमी ईश्वर को पाना चाहता है तो उससे फिर नहीं प्राप्ति होती है जब सतगुरु का ज्ञान और सतगुरुओं की दीक्षा मिलती है उसी के अनुसार अपना लक्ष्य बना लेता है जिसने लक्ष्य को नहीं पाया वो लक्ष्य कैसे बना के देगा जिसने अनुभव नहीं किया वो अनुभव का रास्ता कैसे बताएगा इसलिए गुरु तो बहुत हो सकते दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अक्षर के अक्षरों का गुरु निषिद्ध गुरु पंचाक्षरी मंत्र देने वाले गुरु ये बहुत होते लेकिन सदगुरु कोई ही विरला विरला मिलता है सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे बोला प्रेम का हरे भरम की कोट तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की तो हो गई तुलसी ऐसे सदगुरुओं का सानिध्य मिलता है तब जीव को अपने शिव स्वभाव का आनंद आता है अनुभव होता है और वो मुक्त आत्मा हो जाता है अगर जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो आज सुबह दोपहर के सत्संग में सुना था ऐसी दशा में कर्म मुक्ति उसको बोलते हैं एक होती है सद्यो मुक्ति जैसे राजा जनक को कबीर को नानक को यही मुक्ति का अनुभव हो गया और दूसरी होती है क्रम मुक्ति तो क्रमो मुक्ति से तो सद्यो मुक्ति वाला ज्यादा माना जाता है लेकिन तो भी दोनों भी ठीक है कोई बुरा नहीं सद्यो मुक्ति भी मोक्ष प्रदाय क्रम मुक्ति मिले चाहे सद्यो मुक्ति मिले लेकिन होना है इच्छा वासना अहंकार पाप ताप से मुक्त जो सदा मुक्त है उसका चिंतन करने से मुक्ति का अनुभव होगा और जो सदा बंधन में है उसी को मैं मानूँ तो चाहे हजार तपस्या करो फिर भी बंधन से जान नहीं छूटती शरीर बंधन में है शरीर पांच भूतों से बना है हवा जल पानी तेज वायु तो ये बिना हवा के रह नहीं सकता कम वक्त बिना पानी के रह नहीं सकता बिना अन्न फल के नहीं रह सकता बिना आकाश के नहीं रह सकता ये तो बंधन से प्रकृति से बना है प्रकृति का शरीर प्रकृति की चीज़ों के बिना नहीं रहता लेकिन मैं जो हूँ चैतन्य वो प्रकृति से नहीं बना हूँ मैं स्वतः सिद्ध हूँ ज्योति स्वरूप हूँ साक्षी स्वरूप हूँ अमर आत्मा हूँ मन में विकार क्यों आए आकर्षण क्यों आए उसको उखाड़ के फेंकूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय करे और चेचे में, में संसार की न सुने ज्यादा तो हो जाएगा ब्रह्मज्ञान पेट भरने के लिए ही दिल में दिल भर के ज्ञान को भर लो पेट तो अपने आप भरता है मजदूर भी पेट भरते कुत्ते घोड़े गधे भी पेट भरते क्या बड़ी बात हो गई पेट भरने के लिए ये जन्म नहीं मिला है अब भरा पेट अंत में खाली फिर भरो फिर खाली फिर भरो फिर खाली, फिर भरो, फिर खाली अंत में जला दो बस यही तो है भरो खाली करो भरो खाली करो भरो खाली करो फिर बूढ़े हो जाओ घर आते रहो अंत में जला जला दो शरीर को क्या यही उपलब्धि है मनुष्य जीवन की बात करते हैं बात करे ब्रह्मा जाए नारद हाँ मोटेरा में गू जाना ढाबर तब से गूंजाना लेकिन पशु पक्षी भी निर्दोष प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और निर्दोष प्रेम उस निर्दोष आत्मा से ही प्रकट होता है मेरा आत्मा प्रेम स्वरूप है आनंद स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है इस प्रेम स्वरूप के आगे तो परमात्मा भी भरी छछ पर नाचने को राजी हो जाते हे प्रेम मदीरा ले मेरे दिल का पोजिशन पति हा तब लिखूं जब बिया हो परदेश तन में मन में जन में मन जन लिख जबेश को क्या संदेश प्रेम भक्ति मोहदी जी हे प्रेमा अवतार तक बिके न थे तो कोई मोल न था तू ने खरीदा मेरे गुरुदेव तो मैं अनमोल हो गया विज्ञानी तो लोहे से ओजार बनाता है और सदगुरु सहार मास के शरीर में परब्ह परमात्मा बना देता है उनके सामने से जो सत्य की जिज्ञासा जाती है प्रेम का प्रवाह होता है, आनंद का दरिया जिज्ञासा की वृत्ति उत्पन्न होती उनके नजदीक आने की रुचि बढ़ती और उनको नजीक से देखते हैं कितने सहज हैं और कितने समझदार हैं कितने हैं हैं, और कितने निरपेक्ष कितने सुहृद हैं और कितने सारे उस सत्य के साथ डोलने वाले हैं जो जो नजीक आते जाएंगे श्रद्धा भक्ति से निहारते जाएंगे समझते जाएंगे उनकी उदारता उनका आनंद उनका उनकी उनकी मस्ती, और और फिर में प्रसन्नता, आंधी और तूफानों को निहारने की कला वाहवाही को बचाने का सामर्थ्य निंदा को बचाने का सामर्थ्य जीवत्व को पचाकर ब्रह्म में बदलने का सामर्थ्य काम को क्रोध को लोभ को मुह को मधमा को खिलौना बनाकर अपनी जेब में कि कला उनके उनके निकट जाएंगे जिन जिन साथ तालमेल रखने की हृदय उनकी दिव्यता का पता चलता जाता है और फिर ये लफ्ज आ ही जाते हैं कि गुरुदेव जब तक बिके नहीं थे तुम्हारे हाथों में तब तक हमारा कोई मोल न था और श्रद्धा भक्ति से दीक्षित हुए हमने अपने आप को बेच दिया आपके पास तो हम अनमोल हो गए भगवान बुद्ध का दर्शन करने जा रहा था एक सेठ रास्ते में माली के उस फूल के डोकरे में एक कमल का फूल था सीजन बीत चुकी थी मानो वो एक ही उसके हाथ में बचा था उसके बगीचे पूरे में एक ही था कमल मिलना मुश्किल है एक एकाएक दिखा आम की सीजन के बिना आम दिखता था आजकल तो कोलेस्ट्रोल है कभी भी देख सकते हैं। लेकिन जब आम की सीजन के बिना आम मिलता है दिखता है तो उसका मोल बढ़ जाता है ऐसे फूलों की सीजन के बिना वो कमल का फूल दिखाई दिया सेटने का कितने पैसे उसने बोला चार पैसे पैसे तो दो पैसे का था लेकिन चार पैसे दूसरे सेठने की नज़र पड़ी वो भी कुछ कम न था उसने कहा मैं तेरे को आठ पैसे देता हूँ दो आने पहले ने कहा चार आने आठ आने एक रुपया दो रुपया तीन रुपया भाली सोचने लगा कि आखिर ये फूल ले कर जाएंगे जिसको अर्पण करेंगे जब इस दो पैसे के फूल के इतने सारे रुपए दे रहे हैं तो जिसको देंगे वो कितना सारा देगा माली ने का मुझे नहीं बेचना है मुझे नहीं बेचना है बोले बोले मन नहीं बेचना है, बेचना ही नहीं और दोनों गब्बर सेठ थे सेठ तो क्या कहो राजा कह दो एक और दूसरे को नगर सेठ कह दो गए नगर सेठ ने प्रणाम किया बुद्ध को शांत से बैठ गया वो राजा जैसा नगर सेठ वो भी प्रणाम करके दूसरी ठोर बैठा पीछे पीछे मालिया है कि कहा जा रहे थे कहा चढ़ाने को बोले इन्हीं को चढ़ाने को जा रहे थे उस मालिया ने फूला रखा बुद्ध के पास सोचा था कि इतने सारे ये पैसे दे रहे हैं तो वो और कुछ देगा लेकिन जो बैठा तो महात्मा की रेंज में आने से वातावरण की माधुर्य महता में आने से उसको दो पैसे के फूल का दो हजार भी अगर कोई दे देता है तो बोले कम था और दो लाख भी कोई दे देता है तो कम था इस फकीर के सानिध्य से जो भीतर का फूल खिला है उसका कोई मोल नहीं अनमोल है मेरा एक फूल अनमोल हो गया था था था तो कोई मोल ना और गुरु के चरणों में पड़ गया तो अनमोल हो गया है दीक्षा के पूर्व हमारे मन का कोई मोल ना था चाहे जहां भटक जाए चाहे जो खा बैठे चाहे जो पी बैठे चाहे जो बोल बैठे और चाहे जो तुच्छ बना बैठे, लेकिन मैं जब सतगुरु के पास गया, मैंने लक्ष्य बना रखा था तो मैं ऐसी साधना करूंगा ऐसे करूंगा शिव जी प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे वरदान मांगो मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए यही वरदान लेकिन कुछ नहीं चाहिए ऐसी कोई पूर्व जन्म कि इस जन्म की, की गुरु कृपा से कोई होगी कोई वृत्ति लेकिन बाद में पता चला कि जो वरदान देने वाला है और वरदान लेने वाला है इन दोनों के बीचों बीच की दूरी अज्ञान है वह अज्ञान तो गुरु के दर्शन और सानिध्य और दीक्षा मात्र से अज्ञान रवाना होने लगता है सूजी को तकलीफ क्यों देना और उनके वरदान को ठुकराना या पाना इस चक्कर में क्यों पड़ना जो पहले चीज नहीं थी और बाद में मिलेगी जो पहले नहीं थी वो बाद में मिलेगी तो बाद में रहेगी भी नहीं समय पाकर कर छोड़नी पड़ेगी लेकिन जो पहले था अभी है और बाद में भी रहेगा उस घर में गुरु ने घर दिखा दिया जब तक बिके न थे तो कोई मोल न था और तेरे कदमों में बिक गए तो हम अनमोल हो गए गुरु का आदर माना ज्ञान का आदर गुरु का आदर माना जीवन का आदर गुरु का आदर माना सत्य का आदर गुरु का आदर मना निर्दोष प्रेम का आदर गुरु का आदर माना मानव जात का आदर गुरु का आदर माना अपने आत्म परमात्मा का आदर गुरु का आदर माना अपने जीवन के हर कार्य का आदर गुरु का आदर माना हमारे हर विचार का आदर गुरु का आदर माना हमारी हर अदा का आदर गुरु का आदर माना परमेश्वरी ज्ञान का आदर और ये केवल भारत में नहीं जहा जहाँ सच्चे ज्ञान की प्यास रहेगी वहाँ वहाँ सतगुरुओं की पूजा होगी आदर होगा चाहे हजार बम्डल आए हजार कुप्रचार हो जाए उन महापुरुषों को चूली पे चढ़ा दिया जाए क्रॉस पे चढ़ा दिया जाए जहर पिलाया जाए फिर भी उनका आदर कु प्रचार वाले छीन नहीं सकते क्योंकि वे भी किसी गुरु के चरणों में अनमोल हो गए हैं इसलिए उनका आधरन मोल गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम लोभी धन को ही सर्वस्व मानता है मोही परिवार परिवार में पूरा खप जाता है अहंकारी शरीर की पदवियों में ही परेशान हो जाता है विलासी विलास में ही खप जाता ऐसे काम में क्रोध में मोह में लोभ में विलास में कपने वाला जीव आज परमात्मा में ठहरा है यह गुरु की तो कृपा है जब तक हे सदगुरु हम बिके न थे तो कोई मोल न था और तेरे कदमों में झुक के बिके तो अनमोल हो गए गुरुदेव तुम्हारी जय हो संजय को व्यास का शिष्य बोलने में गौरव होता है अरस्तु को अपना गुरु का नाम लेकर का गौरव अनुभव प्लेटो का। पहले तो यही पहचान होती थी सर्टिफिकेट तो बाद में चले प्रमाण पत्र ताम्र पत्र प्रमाण पत्र पहले तो यही प्रमाण पत्र था इस आदमी को ये काम सौंपते भी तेरा गुरु कौन है मेरे गुरुजी फलाने हैं है हाँ ये आदमी उन गुरु का शिष्य है ओके बात पूरी हो गई ये प्रमाण पत्र था किस गुरु के पास ये घटा गया है किस गुरु के पास ठहरा हुआ है राह क्योंकि जिस गुरु के पास रहेगा ठहरेगा कुछ न कुछ गुरु के संस्कार आएंगे गुरु का ज्ञान आएगा गुरु की दृष्टि कुछ न कुछ मिलेगी कुछ क्षमता बढ़ेगी कुछ त्याग और प्रेम बढ़ेगा जब तक नहीं थे उस समय का विचार सत्संग में नहीं आए थे तब का विचार और सत्संग में आए उस वक्त के विचार सत्संग के बाद जब शिष्य हुए तब विचार और शिष्य होने के बाद जब साधना में चार कदम चले तब के विचारों में अगर कोई दूसरा व्यक्ति तटस्थ होकर देखे तो उसको लगेगा की हद हो गयी कारीगर तो लोहे में से हसिया बनाता है विज्ञानी लोहे में से सूक्ष्म यंत्र बनाता है लेकिन ये हार्ड मास के शरीर में परब्रम्ह परमात्मा का सुख बनाने वाले सतगुरु होते हैं ऐसे सतगुरुओं का जितना आदर करें उतना कम है ऐसे सदगुरुओं का सानिध्य जितना लें उतना कम है ऐसे सदगुरुओं को समझने के लिए अपनी नासमझी प्रकट करें उतना ही कम है जो जाता है सदगुरुओं के पास और उस अपने को समझदार बनाए रखता है वो पूरा नासमझ है और जो अपनी समझदारी को कुछ नहीं समझता है और गुरु की समझदारी में अपने आप को झंपला देता है अपने आप को जंपिंग करा देता है वो गुरु की समझदारी में एक रस होकर गुरु बन जाता है जो ठीक से शिष्य नहीं बना वो ठीक से गुरु भी नहीं बन सकता है विद्वान हो सकता है नेता बन बन सकता है। बन सकता है है बुद्धिमान हो सकता है लेकिन बुद्धि योगी तो तब होगा जब किसी ब्रह्मवेत्ता के चरणों में ब्रह्मवेत्ता के दिल के साथ अपने दिल का योग करेगा तब वो बुद्धि योगी होगा बुद्धिवान बुद्धि की हवा में जीता है बुद्धिजीवी बुद्धि बेच बेच के बेचारा जी रहा है तो ऐसे ही खपरा है धन्य है जो बुद्धि योगी है श्री कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम उपिया उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जो प्रीतिपूर्वक भजते हैं मेरी उपासना करते मेरे मय होते हैं। तो कृष्ण का माम और गुरु का माम एक ही है सतगुरु का माम और सत्य स्वरूप ईश्वर का माम एक ही है सतगुरु का माम और गुरु का माम एक ही है